गीता तत्वचिंतन युद्ध की धर्मिता धित भी पांडवों को राज्य का अधिकारी मानते हमें आदि पर्व में स्थान स्थान पर पांडु के लिए हस्तिना पुराधीश लिखा मिलता है वहां उनके लिए कहा गया है राजा नागपुराधिपह फिर यह भी लिखा है कि धित पांडु और विदुर इन तीनों में से पांडु को ही क्यों राज्य पद प्रदान किया गया धृतराष्ट्रचुष राज्यम न प्रत्यप्यतः पारस्वत्वाद विदुरो राजा प्राणुर्बभूव धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण और विदुर जी पारसौ शुद्रा के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न होने से राज्य न पा सके अतः सबसे छोटे पांडु ही राजा हुए पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र भी न्याय सम्मत रूप से युधिष्ठिर को ही राज्य का उत्तर उत्तराधिकारी मानते हैं आदिपर्व के 114वें अध्याय में उन्तीस से बत्तीस हमें प्राप्त होता है वाता प्रभुश्चा दिग्दाहावतु भीतवद्राजा धित्रो ब्रवीदीद सामनीय बहूं विप्रा भीस्म विदुर्मे सर्वांस कुरथ युधिष्ठिरो राजपुत्रो ज्येष्ठो न कुलवर्धन प्राप्त स्वगुण तो राज्य न तस्वाच्यमस्तिन अय् अपि राजा भविष्यति भविष्य विब्रूतमे तथ्य यद्र भ्रुवं दुर्योधन के जन्म के समय बड़े जोर की आंधी चलने लगी संपूर्ण संपूर्णाओं में दाहसा होने लगा राजन तब राजा धित्राष्ट्र भयभीत से हो उठे और बहुत से ब्राह्मणों को भीष्मजी और विदुर जी को दूसरे दूसरे सुहृदों तथा समस्त कुर्वंशियों को अपने समीप बुलवा कर उनसे इस प्रकार बोले आदरणीय गुरुजनों हमारे कुल की कृति बढ़ाने वाले राजकुमार युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ है वे अपने गुणों से राज्य को पाने के अधिकारी हो चुके हैं उनके विषय में हमें कुछ नहीं कहना है किंतु उनके बाद मेरा यह पुत्र ही ज्येष्ठ है क्या यह भी राजा बन सकेगा इस बात पर विचार करके आप लोग ठीक ठीक बताएं जो बात अवश्य होने वाली है उसे स्पष्ट इस कहें इससे स्पष्ट इस है कि धृतराष्ट्र किस ढंग से सोचते हैं यद्यपि वे वैधानिक तौर पर युधिष्ठिर को ही राज्य पाने का अधिकारी मानते हैं तथापि पुत्रा सत्य के पास में पड़ अधर्म करने हेतु तो प्रवृत्त हो जाते हैं उन्होंने आमात्यों और प्रजाजनों की भावना का विचार कर युधिष्ठिर को युवराज पद पर अभिषेक तो कर दिया पर वे अंदर ही अंदर दुर्योधन के षडयंत्र में सहयोगी बनते हैं और उसकी सलाह के अनुसार पांडवों को हस्तिनापुर से हटा वारणावत भेजने में सफल होते हैं युधिष्ठिर का युवराज पद पर अभिषेक ही पांडवों के राज्याधिकार को सूचित करता है तदा संव सरसांत यौवराज्याय यौ पार्थिव स्थापितो धृतराष्ट्रेण पांडुपुत्रो युधिष्ठि तदनंतर धृतराष्ट्र ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया महाभारत से हमें यह भी ज्ञात होता है कि किस प्रकार सर्वसाधारण जनता भी युधिष्ठिर को ही राज्य प्राप्ति का अधिकारी मानती है वहाँ पर्व में ही हमें प्राप्त होता है राज्य प्राप्तिम से संप्राप्त ज्येष्ठम पांडुस्रुत कथय स्म संभूय चुेसु सभासुच प्रज्ञाचक्षुरचुष्वादृष्टराष्ट्रोजनेश्वर राज्यम प्राप्तवान्व नृपतिर्भव तथा शांतवो भी सत्यसंधो महाव्रतः महाब्रत न स जात ग्रहीष्य पांडवजेष तरुण वृद्धीलिंप अभि सिंचा साध्वाद्य सत्य कारुण्य वेदिनम वे साधारणतः जहाँ कहीं चौराहों पर और सभाओं में इकट्ठे होते वही पांडु के ज्येष्ठ पुत्र को राज्य प्राप्ति के योग्य बताते थे वे कहते प्रज्ञा चक्षु महाराज धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के कारण जब पहले ही राज्य ना पा सके तब अब वे कैसे राजा हो सकते हैं महान व्रत का पालन करने वाले शांतनु नंदन भीस्म तो सत्य प्रतिज्ञ हैं वे पहले ही राज्य ठुकरा चुके हैं अतः अब उसे कदापि ग्रहण न करेंगे पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर यद्यपि अभी तरुण हैं तो भी उनका शील स्वभाव वृद्धों के समान है वे सत्यवादी दयालु और वेद वेदता हैं अतः हम लोग उन्हीं का विधिपूर्वक राज्याभिषेक करें